तृतीय अध्याय अध्याय प्रकरणम अद्वैत प्रकरण इसका छत्तीसवा कारिका हो गया था बाधिता अनुगृतिया तो व्यवहार आभास सिद्धि छत्तीसवा हो गया था अभी कारिका चलेंगे अच्छा विद्वान एवं ब्रह्म अंगीकृत प्रकृत ब्रह्म पुंगलिंग निर्देशति ऊपर तो श्लोक में निश्चय करके कह दिया गया कि विद्वान का स्वरूप ब्रह्म ही है तो ब्रह्म जो है वो ब्रह्म शब्द न पुषक चलता है अभी ब्रह्म विद्वान है विद्वान शब्द पुंगलिंग में चलता है इसलिए विद्वान एवं ब्रह्म ऐसे स्वीकार करके प्रकृतम ब्रह्म जिसका प्रकरण चल रहा है उसको पुंगलिंग न निर्देश क्योंकि ब्रह्म विद्वान है विद्वान शब्द पुंगलिंग इसलिए कहते हैं सर्वालालाप विगत सर्विंता समुत्थि सुप्रशाता सकृज्योति सधि रोभय सर्वालाप विगत सर्विंतासमुत्थित सुप्रशा सकृतज्योति अचलः अभयः सब है। सर्वालापिग विगतः अभिलाप अभिलाप अनेभवागिंद्रिय अभिलाप अभिलप्यते अनेन इति लप व्यक्तायाँ वाचि तो वघ इंद्रिय को यहाँ अभिलाप शब्द से कहा गया भाष्य प्रथम पंक्ति में दिया अभिलप्य थे तो अभिलाप शब्द का अर्थ हो गया वाघ तो वाघ कहने से ये सारे दस इंद्रिय का ही उपलक्षण है तो अर्थात पांच कर्मेन्द्रिय पांच ज्ञानेन्द्रिय सर्व इंद्रिय विगतः अर्थात ये सारे इंद्रिय से विगत अर्थात ये विद्वान जो है ब्रह्म जो है वो सारे इंद्रिय से विगत अर्थात कोई इंद्रिय उसका नहीं है कर्मेन्द्रिय नहीं है ज्ञान इंद्रिय नहीं है इसलिए ब्रह्म को कोई ज्ञान नहीं होता है जैसे सूर्य को कुछ चीज का भान नहीं होता है उसका कार्य खाली प्रतिबिंबित तो हो जाना सर्वत्र प्रकाश फैला देना इसी प्रकार के ब्रह्म सर्व चिंता तो सर्वाभिलागत है शब्द के द्वारा ब्रह्म सारे इंद्रिय रहित है ये कहा गया और सर्व चिंता समुत्थित तो चिंता अर्थात यहाँ भी कर्मणि भी लेंगे लेंगे चिंतित इति चिंता बुद्धि तो सर्व चिंता सारे बुद्धि बुद्धि कहने से अर्थात तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये सबसे समुद सम्यक उथित उसे वो उठ गया अच्छा चला सकते हैं उसको हमको ध्यान नहीं था हम चलाएं सर्व चिंता से समुथित समुथित रहता चिंता बुद्धि तृतीय राइट साइड से तृतीय सारे चिंता से रहित और अर्थात बुद्धि इंद्रिय भी उस समय बुद्धि भी उस समय में मतलब बुद्धि भी ब्रह्म में नहीं है कठोपनिषद में एक मंत्र है यदा पंचापतिष्ठे ज्ञानी मनसा स बुद्धिश्च विचेष्टते परमा गति ऐसे में भी कहा गया यदा कठोपनिषदाविठ ज्ञानानि अर्थात पांच अर्था तो ज्ञानेन्द्रिय अर्था तो ज्ञाने जब स्थिर हो जाते हैं और यदा पंचावतिष्ठते ज्ञानानि मनसा सह ज्ञान ज्ञानेन्द्रिय ज्ञाने सब ये मन के साथ भी और बुद्धिश्चर विचेष थे बुद्धि भी चेष्टा नहीं करते यही परम गति है मनो बुद्धि इंद्रिय कुछ काम नहीं करना यही परमोगति इसलिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए ये सब का गति को धीरे धीरे बंद करना इस सबको बहुत ज़्यादा काम में लगा करके हमको कुछ करना नहीं है इसको बंद करना है अभी अगर हम इसको काम में लगाते हैं कहते इनका अंदर में संस्कार पड़ा है जिधर उधर चला जाने का इनको सही रास्ता में चलाने के लिए हम काम में लगा रहे हैं। यही आवश्यकता है उसे जगत का कुछ होगा ये बात नहीं सर्वचिंता समुथित तो है जब सारे ज्ञानेन्द्रिय बंद हो गए कर्मेंद्रिय बंद हो गए बुद्धि अंतकरण ये सब जब स्थिर हो गए सुप्रशांत तो है विक्षेप होने का और कोई निमित्त नहीं है विक्षेप का निमित्त होते है इंद्रिय बुद्धि ये सब जब काम नहीं करेगा सुप्रशांत तो सकृत ज्योति ही सकृत एक बार ज्योति प्रकाश हो गया एक बार प्रकाश हो गया तो दोबारा उसमें रावरण होने का नहीं है इसलिए इसका अर्थ कहते हैं सदा प्रकाश समाधि समाधि अश्मी नीति समाधि आत्मा तो जिसमें सम्यक आधियते अश्मी नीति जिसमे तो जिसमें स्थिर हो जाता है तो वही समाधि कहीं तो समाधि चित्तवृत्ति निरोध वो अलग है यहाँ समाधि अर्थात जिसको विषय बना करके चित्तवृत्ति निरोध होता है आत्मा को भी समाधि समाधिकार समाधि ध्रुवम तो गीता में द्वितीय अध्याय में भी आया शायद तिरपन श्लोकों में भी समाधि आया समाधि तो का समाधिकार आत्मा समाधि और वही अचल अविद्य मान न चलती थी, थी अचल चलो गति अर्थगदा तो तुझे अगर कर्तरीय अच हो जाएगा नंदी ग्रही पचा दिव्यु लिमि न्यच अर्थात चलने वाला ये नहीं चलता है तो अचल कोई गति नहीं है ये मन सर्वदा चलेगा उसका स्थिर होने का स्वभाव नहीं इंद्रिय भी चलेंगे किन्तु हम जो वास्तव हम है वो तो अचल है इसलिए अभय है कोई विक्षेप नहीं है कुछ किसी के साथ संबंध नहीं है इसलिए हानि होने का कोई निमित्त तो भी नहीं है अभय टीका में अत अच्छा भाष्य में पहले अनात्मक टीका में श्लोक तात्पर्यम आह श्लोक का तात्पर्य भाष्यकार कर रहे हैं सिद्धये उत्ता हेतु आह पूर्वश्लोक में कहा गया अनामकम अक तो कोई नाम नहीं अर्थात कोई वाचक को शब्द नहीं है कोई रूप नहीं है कोई धर्म नहीं है जिसके द्वारा उसका निरूपण हो जाएगा वो ब्रह्म का ये सब अर्थ सिद्ध करने के लिए अभी कहते हैं <coughs> उसका कोई वाचक को शब्द क्यों नहीं है कहते हैं अभिलप्यते थे अनय नई वाक अर्थात वाघ इंद्रिय कर्णम वाक अलग पदक करणम अलग पदक है करणम सर्व प्रकार से अभिधान अर्थात शब्द प्रयोग उच्चारण सर्वप्रकार से अभिधान से करण हो गया ये तस्माद् विगतः श्लोक में दिया सर्वाभिलाप विगत उसमें पंच भी है अर्थात वाघिंद्रिय से विगत अर्थात वाघिंद्रिय को अतिक्रम कर गया रहित तो हो गया ब्रह्म में कोई वाघिंद्रिय नहीं है वाघ उपलक्षणार्थ वाणी जो वाग इंद्रिय यहां उपलक्षण है टीका में इसको कहते हैं अत्र प्रकृत पद उपादान वाग अत्र उपलक्षण अत्र कहने से प्रकृत पद अभी विचार चला है अभिलाप शब्द का तो ये अभिलाप विषय में वाग यहां ये यह उपलक्षण है इसका अर्थ हो जाएगा आगे भाष्य में कहते हैं सर्व अच्छा आगे टीका में प्रकृत पद चार नंबर टिप्पणी दे दिया प्रकृत पदम अभिलाप पद अभिलाप पद विषय में ये अभिलाप पद में उपलक्षण हुआ बाघ इंद्रिय सभी इंद्रियों को ग्रहण करना है ठीक तो ही सर्व सर्वकरण वर्जित अत्र सिद्धता उत्तर विशेषण अनर्थकम आशंका अगर सर्वकरण यही शब्द से ही सारे करण का अगर निराकरण हो गया तो आगे आप विशेषण देते हैं सर्वचिता समुत्थित सुप्रशांत ये सब फिर क्यों देते हैं वो तो एक ही शब्द से सभी का निराकरण हो गया हमको नहीं हो रहा है वो तो हमको कम से चल रहा है अभी तो ठीक हो नहीं हमको तो उसका मतलब वो उतना दूर चलने से हमको यहाँ आता नहीं अरे तो दूसरा है कि वो तो हमको कल से चल रहा है और अभी थोड़ा थोड़ा बोलने से शक्ति और जा रहा है ना तो और थोड़ा इसलिए कमजोर होगा कोई बात नहीं एक ही पाठ तो है तरी सर्वकरण से वर्जितत्व से तो वर्जित अतव सिद्धत्व तो अभिलाप सिद्ध विगत ये शब्द से सिद्ध हो गया था उत्तर विशेषण सर्वचिंता समुथित ये अनर्थकम इति आशंक भाष्य में कहते हैं पाठ संशोधन करना है वह ग्र उपलक्षण था वर्जित करणा हो गया ना सर्व बाह्य करण वर्जित इति कोई भी बाह्य करण नहीं है ये हमारा स्थिति है हमारा कोई बाह्य करण नहीं है ये सब ये सुप्रमाता का है ऐसा निश्चय करना है टीका में बाह्य करण संबंध राहित्य अंत करण संबंध राहित्य दर्शे जैसे बाह्य करण का संबंध ब्रह्म के साथ नहीं है ब्रह्म अर्थात आप इसी प्रकार की करण का संबंध राहित्य मनोबुद्धि भी आप नहीं आपके साथ नहीं है उसके साथ कोई संबंध नहीं है बार बार विचार करना है मन में कोई इच्छा वासना उठ गया तो उसको बल नहीं देना है उसके साथ संबंध नहीं करना है अंतकरण संबंध राहित्यम दर्शयति भाष्य में तथा सर्व चिंता समुथित श्लोक का पंक्ति है सर्वचिंता समुथित इसको प्रतीक ले लिए आगे भाष्य में व्याख्यान करते हैं चिंतित अनया चिंता बुद्धि तस्या समुथित तस्यापन से भी उससे समुथित समुथित ऊपर में कहा गया रहित विगत मुक्त बुद्धि से भी मुक्त है इसलिए बुद्धि हमारा नहीं है बुद्धि अच्छा करने से हमको अच्छा लगता है हम सब चीज पढ़ लिया सब समझ गया और हमको कुछ समझ में नहीं आता है इसे हमको क्या है इसलिए ये सब विचार इत्यादि में वो कोई तादाद नहीं करना है नहीं तो दुख का अंतर तो नहीं होगा अब बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे फिर और बाकी है ना तो कितना भगवान भाष्यकार को पता था व्यास जी का तो बात ही छोड़िए ऐसा तो कहेंगे इसलिए वो बुद्धि का जितना सामर्थ्य है उतना करेगा बहुत ज्यादा उसमें चिंता करने का नहीं है तो हम फिर क्यों लगेगा तो हम नहीं लगते हैं वो बुद्धि को लगा करके रख लग देते हैं कितना भूत को खम्भे में उठने दो तो, गिरने दो तो, उसको काम में लगा दिए तो हम मुक्त हो गए वही करना है हम ये सब से मुक्त है यही अनुभव के लिए इनको काम में लगाना है उस बाकी पाने के लिए नहीं है चिंतित अनया भाष्य में अंतिम पंक्ति चिंतित अनया चिंता बुद्धि तस् पंचमी उष से समुत्थित समुत्थित अर्था मुक्त अर्थात अंतकरण वर्जित इत हमारा अंतकरण नहीं है अच्छा टीका में उभयधकसंबंध वैधुर्ेण आत्मन शुद्ध प्रमाण आह दो प्रकार की कर्ण का संबंध उसका भाव वैधुर्यधुर्यर सर्व चिंता उससे पंचमी है सर्व सर्वचिता समुत्थित तो इसलिए दिखाए ना चिंता बुद्धिस्त्या पंचमी चिंता तो तो हो गया में कर देंगे तो संयोग होने से उसका कोई गुणा नहीं होगा गुणा नहीं होगा आगे टाप हो जाने से चिंता करण में मतलब घय हो करके टाप हो गया चिंता चिंता कर तो बुद्धि उससे रहता टीका में दोनों प्रकार की कारण संबंध वैधुरी न आत्मा शुद्धत्व प्रमाण मह दोनों प्रकार की कारण का संबंध नहीं रहेगा तो आत्मा बिल्कुल शुद्ध ये मन बिल्कुल चलते रहे और न चले कोई चिंता नहीं है ये चलता रहेगा तो चलता रहे कोई हमको हानि नहीं है हमको कुछ करना नहीं है तो और चलते चलते थक जाएगा तो सो जाएगा तो जाने दो विधुर भाव विधुर अर्थात अंग्रेजी में कहते हैं उसको ये जो स्त्री स्वामी मर जाने से उसको कहते हैं विधवा जो पुरुष स्त्री मर जाने से उसको कहते हैं विधुरो इस शब्द का अर्थ होता है कि अर्थात तो अभाव हो जाना विधुरो शब्द का अर्थ अभाव वहां उस व्यक्ति को विधुरो कहते हैं अर्थात जिसका पत्नी मर गई है तो यहाँ विधुर शब्द का अर्थ अभाव उसका पत्नी अभाव हो गया उसको विध्रोह कह देते हैं और विधुर से भाव अर्थात उसका तो हो गया आत्म, आत्मा यही आत्मा शुद्ध है इसमें निश्चय करना है इसके लिए प्रमाण देते हैं भाष्य में अप्राणो हमना शुभ्रक्षरा परत पर ये दिव्यो हमूर्त पुरुष सब बाह्य अभ्यंतरोज अप्राणो यमना शुभ्र टीका में उसका संख्या अध्याय मुंड द्वितीय मुंडक का शायद कोई पांच आएगा। प्रथम अध्याय का द्वितीय मुंडक का पांच छे कोई मंत्र आएगा अप्राणो है मना शुभ्र प्राण नहीं है मन नहीं है तो प्राण मन दोनों प्राण हो गया क्रिया शक्ति मन हो गया ज्ञान शक्ति का उपलक्षण क्रिया क्रियाशक्ति ज्ञान शक्ति नहीं तो शुभ्रम शुभ्रम अर्थात बिल्कुल शुभम टीका में करण संबंध राहित्यम आह करण का संबंध ही नहीं है इसको आगे भाष्य में कहते हैं अक्षरात परत पर वही एक ही मंत्र है अपराण है मनाशुभ्रहरात परत पर एक ही मंत्र मंत्र है उत्तरार्थ है अक्षरात परत पंचमी समानाधिकरण है अक्षर पर है और उससे भी पर है इसलिए अक्षर शब्द से किसको लिया जाएगा ईश्वर को लिया जाएगा क्योंकि अक्षर पर है अभी ईश्वर किससे पर हो जाएगा कार्य वर्ग से जितना कार्य वर्ग है उससे अक्षर हो गया कारण अभ्याकृत तो कार्य से अक्षर अव्याकृत ईश्वर ये पर हो गया और ईश्वर से जो शुद्ध है वो अक्षरा परत पर अक्षर जो पर है उससे भी पर है टीका में तस्य पर कार्यापेक्ष द्रष्टव्यम ये जो अक्षर पर है किसके अपेक्षा कहते कि हैं कार्य उक्तम हेतु कृत्य उक्तम जो कहा गया क्या कहा गया कि ये जो प्राण नहीं है मन नहीं है अक्षर से ये पर है कोई ज्ञानेन्द्रिय नहीं है कोई कर्मेंद्रिय नहीं है ये सब कहा गया अभी उसको हेतु कृत्य क्या हुआ च्यू हो गया चो चो से दीर्घ हो गया कर कह करके उसका हेतु बना करके आगे विशेषण ला रहे तो आगे विशेषण ला रहे हैं सुप्रशांत तो, भाष्य में यशमत सर्व विशेष वर्जित अत सुप्रशांत यशमत सर्व विशेष वर्जित बार बार इसको सुन सुन करके संस्कार बनाना है हम में कोई विशेष नहीं है ना कोई सामर्थ्य है ना कोई असामर्थ्य है हमें कुछ भी नहीं है असामर्थ्य है तो बुद्धि का है तो शरीर का है सामर्थ्य है तो बुद्धि का है तो शरीर का है ये हमारा सब नहीं है जैसा करना है करे <स्थाँगा> तो यशमात सर हाँ किन्तु ये ध्यान देना पड़ेगा और जैसा करना है करे किंतु शास्त्रीय होना चाहिए जब तक तो ये करण सब शास्त्रीय नहीं होगे तब तक उसे छुटकारा नहीं होगा ये कहीं भी हानि पहुंचा सकते हैं इसलिए पहले उनको शास्त्रीय बना देना है आगे छुटकारा हो जाएगा आगे भाष्य में कहते हैं सक्रिय तो जब तो है करना तब तक तो करना ही है किंतु क्या उस समय में बुद्धि रखना है कि अर्थात ये हम अपना बल से जितना नहीं कर पा रहे हैं। ये शिव का बल से वो हो रहा है वही बल दे रहे हैं हम तो बस खाली उनके साथ उसका निमित्त मातम भव सबके कहते हैं इसी प्रकार हम तो बस निमित्त है वो शिव जी ही करवा रहे हैं हमारा क्या सामर्थ्य इस प्रकार के विचार रखें ताकि अहंकार समूल नाश हो जाएगा तनित तो तो कभी हमको अहंकार ना आए सकृत ज्योति ही भाष्य में तदेव ज्योतिर आत्मचैतन्य स्वरूपे न सकृत ज्योति सदाएव ज्योति सर्वदा एवं ज्योति ज्योति अर्थात आत्म चैतन्य स्वरूप जिस समय में उसमें अविद्या बोल करके जीव आरोप करता है उस समय में भी तो आत्मचैतन्य स्वरूप है ऐसा ही हाँ हाँ हाँ ठीक है वहाँ जो अक्षर कहा गया ये यही अक्षर है क्षर हो गया जो कार्य वर्ग टीका में दिया क्षर हो गया कार्यम आगे कहते हैं ना शरह सर्वाणि भूतानी अक्षर पर उचित है तो उत्तम पुरुषस्तु अन्य वही बात है भगवान कठोपनिषद उपनिषद ना मुंडकों में भी लिए हैं थोड़ा तो ये तो मुंडक का सूत्र है अच्छा आगे भाष्य में समाधि निमित्त अच्छा यहाँ के शब्द छूट गया समाधि ही आगे दिया ना समाधि निमित्त प्रज्ञा अवगम्यवात दिया है उससे पहले लिखे समाधि ही ये पद छूट गया क्योंकि मंत्र में है समाधि रचरो भय पहले समाधि ही कह करके वो प्रतीक ले रहे हैं भाष्य आगे कहते हैं समाधि निमित्तम यश समाधि निमित्त है जिसका ऐसा तो यहाँ समाधि निमित्त है जिसका ऐसा जो विग्रह दिखाते हैं यहाँ समाधि के लिए तीन नंबर टिप्पणी देते हैं एक जो विग्रह में जो जो प्रतीक समाधि वो तो आत्मा है जो विग्रह समाधि वो तो जो आ, न, मतलब ध्याने परित्यज क्रमाध्य गोचरम जो वो समाधि वो नहीं रहेगा आगे तो समाधि निमित्त हो गया समाधि निमित्त किसका है कहते हैं प्रज्ञा समाधि होने से प्रज्ञा होता है अरितम भरा तत्र प्रज्ञा ऐसे योग सूत्र में कहते हैं तो उस प्रज्ञा से अवगम्यवात अर्थात तो प्रज्ञा जब संशय विपर्य रहित तो ज्ञान हो जाता है उसी के द्वारा ही अवज्ञ में प्रज्ञा अवगम्यता प्रज्ञा अवगम्य में तृतीय है और समाधि निमित्त प्रज्ञा में कर्मधार है जो लिखना वही तो करना है सम, हाँ समाधि निमित्त से पहले लिखना है समाधि ही प्रतीक उसका विग्रह देते हैं समाधि निमित्त यश कश्य कहते हैं की प्रज्ञाया उस प्रज्ञा से अवगम्य हो गया आत्मा इसलिए समाधि शब्द का अर्थ आत्मा जो प्रतीक समाधि समाधि निमित्त तया उसके बाद प्रज्ञायावगम प्रज्ञया अर्थात प्रज्ञा के द्वारा समाधि से जो प्रज्ञा होगा उस प्रज्ञा से आत्मा का ज्ञान होगा इसलिए प्रज्ञाया में तृतीय है और समाधि समाधि निमित्तया प्रज्ञाया लिखा है ना आगे तो दोनों तृतीया हो गए तो समान अधिकरण हो जाएगा ना जो समाधि निमित्त निमित तो है समाधि निमित्त यज्ञाया सा प्रज्ञा समाधि निमित्ता आगे आप दोनों में तृतीया करिए समाधि निमित्त या प्रज्ञया तो अर्थात समाधि निमित्त वही प्रज्ञा है कर्मधारा है कर्मधारा में जो विभक्ति लगेगा दोनों में लगेगा इसलिए समाधि निमित्त या प्रज्ञया कहा दिया है तीन नंबर टिप्पणी अच्छा क्या तीन नंबर तो नहीं है समाधि कहा अच्छा टीका में नहीं अच्छा हाँ, हाँ समाधि निमित्त या प्रज्ञा है दिया ठीक दिया है समाधि निमित्तया प्रज्ञा या समाधि निमित्त है जिस प्रज्ञा का आगे उस प्रज्ञा के द्वारा तो समाधि निमित्तया प्रज्ञा या, या समाधि से प्रज्ञा तो से होती है वो प्रज्ञा के द्वारा अवगम्य समाधि समाधि में बहुग्री समाधि समाधि निमित्त में बहुग्री समाधि में बहुगृह समाधि निमित्त में बहुगृह समाधि नीति करके वो पूरे हाँ समाधि कहने से वो तो हाँ पूरा अर्थात उसके ऊपर वो लिखते हैं समाधि निमित्त में है बहुत निमित्त प्रज्ञा उसे जरा आगे कहते हैं समाधियते वा समाधि समाधि निमित्त प्रज्ञा के द्वारा जाना जाता है आत्मा इसलिए आत्मा को समाधि कहा गया अथवा समाधि होते अस्मिन समाधि ये भी हो जाएगा ये दूसरा विग्रह देते है टीका में अच्छा लो अचलो अच्छा अर्थात जिसमें कोई गति नहीं है स्पंद नहीं है आगे पाठ संशोधन करना है वी को काट दीजिए अच्छा आगे अक्रिय अच्छा ये जो प्रज्ञा अवगम्यवाद है ना भाष्य में उसके बाद विराम काट दीजिए प्रज्ञा अवगम्यवात समाधि अश्मिनीति वाधि तो समाधि का दो प्रकार की विग्रह दे रहे और आगे अचलो अक्रिय तो अचल है और कोई क्रिया नहीं है अतएव अभय तो जिसमें कोई क्रिया नहीं है उसका कोई परिवर्तन नहीं है तो फिर कोई परिवर्तन होने का ही नहीं तो भय किसके लिए क्यों अभय कहते हैं क्रिया ही नहीं तो विकार कहाँ से हो जाएगा टीका में अस्मिन परस्मिन आत्मनि समे निक्षिप्यते जीव तद उपाधि परमात्मा परस्मिन आत्मनि तो जो द्वितीय विग्रह समाधियते अस्मिन उसका विग्रह पहले जिगते है उसमें समाधियते निक्षि लिये जीवस जीव और जीव का जो उपाधि है अंधकरण इत्यादि वो समाधि परमात्मा द्वितीय व्याख्यान वासी में जो और समाधि निमित्त तया निमित्तया प्रज्ञया तम वाधि का निमित, समाधि निमित्त है जिसे प्रज्ञा का प्रज्ञा अर्थात जो रितंबरा प्रज्ञा कहते हैं जो संशय विपर्य रहित प्रज्ञा ऐसे प्रज्ञा से गम्य है समाधित्व अवगंतव्यम ऐसा जानना है वो आत्मा है अतएव आगे एक शब्द छूट छूटिया अतएव इति उक्तम स्फुट शब्दूटिया टीका शब्द छूट गया। क्योंकि भाष्य में अंतिम पंक्ति का अतए अभय अतयव का क्या अर्थ है उसी को कहते हैं अतयव इतिम हेतु क्या हेतु है, है उसी को भाषा में कहते हैं विक्रिया भाव इसमें कोई विक्रिया ही नहीं है कोई विकार नहीं है अच्छा। हाँ ये साइट उच्चारण करिए आगे टीका में प्रकृते ब्रह्मण्यभिक्रिय विधि निषेधाधीन वैदिक लौकिकोर वानोपदान अन्वकाशत्व इतिहाकृत जो ब्रह्म प्रकृत अर्थात जिसका युपादन आरंभ हो गया प्रतिपादन कही कहते हैं प्रकरण कहते हैं वो अभिक्रिय है जो अभिक्रिय है उसमें विधि निषेध जो वैदिक अथवा लौकिक कर्म होता है जो हान उपादन, हान अर्थात त्याग उपादन अर्थात ग्रहण तो विधि निषेध के अधीन कोई वैदिक कर्म कोई लौकिक कर्म कोई त्याग कोई ग्रहण ये सब शास्त्र में जैसा कहा गया था उनका कोई अवकाश ही नहीं रहेगा किंतु क्युं, क्योंकि अभिक्रिया उसमें कोई क्रिया ही नहीं है इसलिए हमें कोई क्रिया नहीं है ये सब सोचते रहेंगे बार बार ये संस्कार होना चाहिए ग्रहो न तत्र नोत्सर्गस चिंता ये आत्मसंस्तंग तदा ज्ञान समतांगतम समतांगतम ंगत तत्र तत्र ब्रह्मी न ग्रहो न उत्सर्ग यत्र चिंता यिंता विद्यते तदा ज्ञानम आत्मसस्थम प्रजाति समता तत्र ब्रमणी ग्रह अर्थात तो कोई ग्रहण नहीं है ना उत्सर्ग उत्सर्ग त्याग तो ना कोई ग्रहण है ना कोई त्याग है यही बुद्धि रखना है हमको कुछ चाहिए नहीं ना हमारे पास कुछ है हम किसी को दे सकता है ये सब शरीर मन बुद्धि और ये हो गया में और आगे ममो अगर और कुछ है तो वो सब में सब जितना जगत में व्यापार होता है और इसलिए तो कोई उत्सर्ग नहीं है कोई ग्रहण नहीं है कोई त्याग नहीं हो पाएगा कोई ग्रहण नहीं हो पाएगा और यत्र चिंता न विद्यते जिसका बुद्धि नहीं है तो फिर चिंता कहाँ होगा चिंता अर्थात विचार नहीं चलना है अर्थात ब्रह्मकर्तृ ब्रह्म को ब्रह्म कर्म का ब्रह्म को विषय करने वाला फिर कुछ नहीं है और ब्रह्मकर्ता होकर के कुछ चिंता करेगा कुछ नहीं है कोई विचार नहीं है तो ये सब अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति इत्यादि रहित तो कहते हैं मतलब उसको छोड़ करके और ज्ञानी के लिए ब्रह्माकार वृत्ति जो होगा वो भी बाधित तो हो जाएगा तो इसलिए कहा जाएगा तो वो भी ब्रह्माकार वृत्ति भी ज्ञानी के दृष्टि से नहीं है तदा ज्ञानम आत्म संस्थम आत्मा ब्रह्म ब्रह्म अर्थात ज्ञान ब्रह्म हो गया क्यों कहा गया तो ब्रह्म है और ये जो तृतीय प्रकरण में आरंभ किया गया था कि जाते ब्रह्मणी उपास उपासनाश्रितो धर्मो जाते ब्रह्मणी प्रागुत्पत्ते रजम सर्वम तेनाशो कृपण स्मृतम ऐसे वो जीव मानता है कि मैं तो उत्पन्न से पहले तो सब अवज था अभी उत्पन्न हो गया मैं भी उत्पन्न हो गया जगत भी उत्पन्न हो गया और मैं उसमें भी जगत में हूँ उपासना करके फिर एक हो जाऊंगा ये कार्पण्य है आगे श्लोक कहा था अतो बक्ष्याम्य काजा यथा न जायते जायमानं समंततः इसलिए मैं ओ अकारपण्य कहूंगा ये जो उपासना करके एक हो जाऊंगा ये कृपण बुद्धि है ओ अकारपण्य कहूंगा अर्थात निश्चय कर लेना केवल क्या अकारपण्य कहते अजाति समता गतम अर्थात एक रूप है अजाति कोई उत्पत्ति नास कुछ है ही नहीं यथा न जायते किंचित कुछ उत्पत्ति नहीं होता है जायमान समंतः सब उत्पन्न होता है कुछ उत्पन्न नहीं होता है सब केवल ये मानता है केवल टिका में मनो विषय तो ब्रह्मणि ब्रह्मणी अवकाशो नास्ती मन का विषय ये ब्रह्म नहीं बनने से ब्रह्मणी तयोर तयोर अर्थात तो ऊपर में दिया हानोपादान ठीक है ब्रह्म में हानोपादान का कोई अवकाश ही नहीं है अब ब्रह्म का त्याग नहीं कर पाएंगे उसका ग्रहण नहीं कर पाएंगे आप ही है यथोक्त ब्रह्मणी ज्ञाते फलितम आह इस प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान हो जाने से क्या निश्चय हुआ श्लोकों का उत्तरार्थ कहते तदा ज्ञानम आत्मसंस्तम आत्मा में ही स्थिर हो गया ज्ञान उपसंग प्रकरण ये प्रकरण जो तृतीय का ये द्वितीय कारिका था अजातिम सम अकारपण्य यही अजाति है जन्म हुआ स्वीकार करना तो ये कृपण है टीका में किमित लौकिको वैदिको व वा ग्रहो उत्सर्गो ब्रह्मणी नवत स्तत्रह लौकिक वैदिक ये कोई भी ग्रह ग्रह अर्थात कोई पदार्थ ग्रहण कर लेना उत्सर्ग कुछ कुग ये ब्रह्म में नहीं होता है क्यों नहीं होता है इसका उत्तर देते हैं भाष्य में यस्मत ब्रह्म सामचलो अभय उक्त अथो न तत्र तत्र नस्म ब्रह्मणी ग्रहो ग्रहण उपादन न उत्सर्ग उत्सर्जनम हानम भाविद्यते। क्योंकि ब्रह्म समाधि है सामा समाधियते अस्मिन इसी में ही स्थिर होता है और अचल कोई स्पन्द नहीं है अभय कोई विकार नहीं है उक्तम ऊपर श्लोक में कहा गया ऊपर श्लोक का श्लोकाभाष्य में अंतिम है विक्रिया नहीं होने से अतो न तत्र तत्र तर्थात तस्म ब्रह्मणि श्लोक में दिया ग्रहो न तत्र तत्र अर्थ तस्म ब्रह्मणि ब्रह्म में कोई ग्रह ग्रह का अर्थ ग्रहणम ग्रहणम उपादान ग्रह उपादान धातु है कुछ पदार्थ लेना ब्रह्म लेता है कुछ नहीं न उत्सर्ग उत्सर्ग अर्थात उत्सर्जनम उत्सर्जन अर्थात हानम हानम त्याग ब्रह्म में कोई त्याग भी नहीं है अर्थात बार-बार निश्चय करना है मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ अथवा तो मैं कुछ त्याग नहीं कर रहा हूं तो आप कुछ नहीं ले रहे फिर क्यों घंटी लगने से आप जाते हैं रोटी के लिए <laughs> ये जो जाता है आप उसको बोलो <laughs> इस प्रकार के अर्थात <laughs> तब तो उसका संस्कार है वो करेगा ऐसे तो धीरे धीरे छूटेगा जब तक अच्छा आगे टीका में उत्तम अर्थम उपादय जो कहा गया ब्रह्म में कोई हान हानोपादन इत्यादि नहीं है उसको अभी प्रमाण करते हैं उपादन करते हैं व्याख्यान करते हैं भाष्य में यत्र ये विक्रिया तद विषयत्म वानोपादने साम विचार देते हैं जहाँ विक्रिया होगी विक्रिया पांच नंबर परिणाम और तद विषयत्व अर्थात परिणाम का योग्यत्म जहा परिणाम हो अथवा परिणाम होने के लिए योग्यता है अभी तो परिणाम नहीं हुआ किंतु तो योग्यता है तो जिसमें योग्यता है वो भी कभी परिणाम हो जा सकता है यत्र ही विक्रिया अथवा विक्रिया का विषयत्व विषयत्व अर्थात योग्यत्म वानोपादान साम वहा हान उपादान हो सकता है न ब्रह्मणि तद द्रह्मी संभव कहने से ग्रह उपादान इसलिए नहीं होता है बिक्रिया विषय विषयत्व ये दोनों ब्रह्म में नहीं है न तद्वयम तद ब्रह्मणि संभवती ब्रम में ये दोनों नहीं होने से हान उपादन नहीं होगा ठीक टीकाये में तक्रिया विषयत्भावी हेतु कथ अच्छा पहले ब्रह्मणि ब्रह्मणी विक्रिया ब्रह्म में विक्रिया भी नहीं है विक्रिया का विषय भी भी नहीं है पहले कहते हैं ब्रह्म में विक्रिया क्यों नहीं है भाष्य में दिखाते हैं दक्षिण पार्श्व में प्रथम पंक्ति में विकार हेतु और अन्य से अभाव अन्य है जहां भी विकार होगा वो सावय पदार्थ होगा और किसी दूसरे के साथ एक संबंध हो करके विकार हो जाए दुग्ध है तो कहते हैं कि खाली दुग्ध रहेगा उसमें जामुन डालने से दधी हो जाएगा कहेंगे जामुन क्या डालना जरूरत है आप दो दिन रखिए तो हो जाएगा कहेंगे सूर्यकिरण है मतलब ये उताप है कहते कुछ ना कुछ बाहर तो उताप भी नहीं है कहते आठ दिन के बाद कहते हैं वायु में उताप थोड़ा है इसलिए कुछ बाहर पदार्थ आने से ही विक्रिया होगा विकार है तो अन्य अभाव अन्य कर तु कोई और इसमें ये प्रयोजक कोई होना चाहिए एक नंबर टिप्पणी कहते हैं कुलालाद से कुला दे अपने आप घोटा बनेगा नहीं तो कुल कोई है तो आगे कहते हैं निरवय ठीक है विकार नहीं होता है क्योंकि कोई दूसरा नहीं है किन्तु विकार का योग्यता रहेगा जैसे दूसरा कोई आ जाएगा विकार हो जाएगा कहते हैं निरवयत्वाच निरवय है तो कोई आकर के भी कुछ नहीं कर पाएगा टीका में तक्रिया विषयत् अभी हेतु कथयतिषयत्व योग्यता भी नहीं है उसमें हेतु है कहते हैं भाष्य में निरवयत्वाच कोई अवय नहीं है तो योग्यता ही नहीं है विक्रिया तद आगे टीका में विक्रिया तद विषयत्व अभाव फलित आह ब्रह्म में विक्रिया भी नहीं है और तद तो विक्रिया विषय तो विषय तो शब्द का अर्थ योग्यता विक्रिया का योग्यता भी नहीं है उसे क्या फल हुआ उसको कहते हैं अतः भाष्य में अतो न तत्र हानोपादान संभवत हा। इसलिए उसमें कोई हानोपादान तत्र तत्र था ब्रह्मणी के कोई हानोपादान नहीं है अतः अतः का अर्थ दो नंबर टिप्पणी देते दे। उभया भाव तो ब्रह्म में उभय नहीं है उभय क्या क्या नहीं रहा ब्रह्म में अतो तत्र विकार विकार विक्रिया विषय तो नहीं रहने से तत्र दाने आप में विक्रिया नहीं हो सकता है ये अगर निश्चय है तो फिर कोई ग्रहण उपादान नहीं हो रहा है सब शरीर मनुबुद्धि इत्यादि से हो रहा जितना प्रार्भ के भरोसा जितना इसे तादाद में हट जाएगा जितना कर्तृत्व तो बुद्धि हटेगा जितना जगत में मिथ्यात् तो बुद्धि हटेगा ये सब जो शरीर मनोबुद्धि में भी जो थोड़ा बहुत ये सब चलता है वो भी धीरे धीरे शिथिल होगा ठीक है मैं? द्वितीयम पादम अवतार्य व्याचे द्वितीय पाद है चिंता यत्र नवतारण करके व्याख्यान करते हैं भाष्य में चिंता यत्र नत्र का अर्थ है ब्रह्मी जिस ब्रह्म में चिंता नहीं है चिंता क्या है पहले चिंता कहते थे बुद्धि अभी कहते हैं सर्व प्रकार एवं चिंता अर्थात तो जो चिंता का जो बुद्धि का जो कार्य है किसी विषय का सर्व प्रकारा सर्व प्रकार अर्थात तो ब्रह्म कर्तिक ब्रह्म कर्म का टिप्पणी में कह दिया अच्छा सर्व प्रकार अर्थात ब्रह्म कर्तिक ब्रह्म कर्म का कोई चिंता नहीं है ब्रह्म करता है ब्रह्म कोई चिंता करेगा ब्रह्म को विषय करके जो कोई चिंता वो दोनों नहीं है न संभवती यत्र क्यों नहीं होगा किंतु अमनुष्वा मन नहीं है ज्ञानियों का फिर मन नहीं है कहते मन जो है वो ज्ञानी का नहीं है वो अलग इसलिए ब्रह्म में कोई चिंता नहीं है न संभवती य क्यों अमनस्वाद कुतस्तत्र हानुपाधान ने पाठ छूट गया हानुपाधा ने का आगे ई काट दीजिए भाष्य में तृतीय पंक्ति में कुतस्तत्र हानुपाधान इकार काट दीजिए इकार काट करके ऊपर उसका ऊपर में लिखिए श्यामी अर्थात तो तो श्यात्मित्यर्थ है इस प्रकार के हो जाएगा तो फिर मन ही नहीं है तो हानु उपादने कैसे होगा मनो है तो इसलिए तर्क तार्किक लोग कहते हैं तो सर्व सर्वव्यवहार तो बुद्धि है ज्ञान है ये चिंता चलता है तो भी सर्व सर्वव्यवहार अगर बुद्धि नहीं है फिर कोई व्यवहार नहीं है ठीक है में तृतीय पाद विभजते तृतीय पाद हो गया आत्मसंस्थम तदा ज्ञान करते हैं भाष्य में यदेव यद जातस तदेव तदव आत्मस विषय अभाव अग्निउष्म आत्मनि एव स्थित यदेव यदेव यदा जिस समय में आत्मसत्य अनुबोध आत्मसत्य में कैसे समाज है कर्मधारे आत्मा च तो आत्मसत्य अनुबोध तो शास्त्राचार्य बोधार्थत बोदा, तो संशय रहित निश्चय विपरीयरहित यदा जाता हो। जब हो जाएगा तदा तो उसी समय में आत्मसभा विषय नहीं हुआ जगत मिथ्या उम्मवद आत्मनिव स्थित अग्नि और उष्ण जैसे ये उष्ण अग्नि में ही स्थित है इसी प्रकार की ये ज्ञान आत्मा यही एक ही हो गया अब अर्थात ज्ञान विषयाकार नहीं है ज्ञान विषयाकार होने से हम उसको भिन्न कहते हैं ज्ञान जब आत्माकार हो जाएगा आत्माकार अर्थात स्वरूप हो गया ब्रह्माकार वृत्ति का बात नहीं कहा जा रहा है क्योंकि उससे ब्रह्माकार वृत्ति भी मिथ्या है अग्नि उष्ण वक्त एव स्थितम ज्ञान तो ज्ञानम स्थितम तो ज्ञान स्थितम और ज्ञान विषया कारण नहीं होना ये ठीक टीका में नु ईदम प्रकरणाद उत्तम समय हुआ यहाँ तक आगे दो दिन अवकाश रहेगा कल परसों अच्छा परसों ये श्रावणी पूर्णिमा है इसलिए उपाकर्म कहते हैं कि प्रायश्चित तो होता है तो जो लोग सन्यासी है उनको लिए तो नहीं चाहिए शास्त्र के अनुसार अगर बहुत ज्यादा पाप नहीं कर रहे हैं वो लोग भी कर जाते हैं तो कम से कम कोई पवित्र नदी है महो नदी है समुद्र इत्यादि कहीं थोड़ा स्नान कर लेना चाहिए परसों जैसे समय सुविधा है थोड़ा कर लेना चाहिए पूर्णिमा है बाकी उसमें बहुत सारे कर्म होता है वो तो नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं कम से कम थोड़ा स्नान करके कोई देवा देवी दर्शन हो जाए तो ठीक है ओम पूर्ण मदह जी सर